गीता तत्व चिंतन कर्म रहस्य 168 कर्म त्याग के अर्थ में अकर्म शब्द का उपयोग गीता में इस प्रकरण से पूर्व भी अकर्म शब्द का उपयोग हुआ है पर उन सब स्थानों में उसका अर्थ कर्म का त्याग ही लिया गया है जैसे माते संगोष्ठ कर्मली कर्म न करने में तेरी रुचि न होगी न ही कश्चित क्षण अपनी कोई भी भी पुरुष किसी भी काल में जा भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता कर्म ज्या कर्म, कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धे कर्म कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा एक कर्म और अकर्म प्रवृत्ति और निवृत्ति के अर्थ में कुछ दूसरे टीकाकारों ने शरीर यात्रा जिसे चले मात्र उतने कर्म को अकर्म माना है वे उसका अर्थ निवृत्ति करते हैं और कर्म का अर्थ प्रवृत्ति यही कारण है कि कर्म अकर्म की पहचान इतनी कठिन है आज हम समझ सकते हैं कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं कवय अपि अत्र मोहिता 170 कर्म की सही जानकारी भी अशुभ से रक्षा करती फिर सोलहवें श्लोक के उत्तर भाग में वे कहते हैं कि मैं तुझे कर्म की सही सही जानकारी दूंगा, जिससे तू अशुभ से छूट जाएगा प्रश्न उठता है कि मात्र जानकारी अशुभ से हमारी रक्षा कैसे कर सकती है इसे समझने के लिए हम पुनः गोमुख वाला उदाहरण लें जैसे गोमुख जाने के लिए कई रास्ते दिखाई दे रहे हैं एक जानकार व्यक्ति कहता है आओ मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कौन सा रास्ता गोमुख जाएगा इस प्रकार जब मैंने कर्म को गोमुख जाने के सही रास्ते को जान लिया तब यह जानकारी भटकाव रूपी अशुभ से मेरी रक्षा देगी यदि मुझे सही रास्ता दिखाने वाला न मिलता तो मैं भी उस बंगाली बाबू के समान सारा दिन भटक कर संभवतः अपना नाश ही कर लेता तो सही रास्ते का ज्ञान मनुष्य की अशुभ से अमंगल से रक्षा करता है कोई शंका कर सकता है कि भगवान ने कर्म में कर्म बताऊंगा ऐसा कहा है अकर्म प्रवक्श्या में अकर्म बताऊंगा ऐसा तो नहीं कहा जबकि चर्चा वे कर्म और अकर्म दोनों की करते हैं इस शंका का समाधान जो कह कर किया जा सकता है कि साधक का काम कर्म की जानकारी से ही सिद्ध हो जाता है गोमुख जाने का रास्ता जब हमें दिखा दिया गया तो हम उसी से जाएंगे दूसरे रास्ते भी कितने ही स्पष्ट क्यों न दिखाई देते हों हम ऊपर दृष्टिपात नहीं करेंगे जब मार्गदर्शक ने यह कह दिया कि इस रास्ते से जाओ तो उसमें यह आशय भी निहित है कि दूसरे रास्तों से मत जाओ भगवान जो कुछ बताएंगे वह कर्म है और वे जो कुछ नहीं बताएंगे उसे हम कर्म नहीं कहेंगे यही आशय यहाँ पर ध्वनित होता है तथापि यहाँ यह कह दें कि भगवान अकर्म क्या है यह भी आगे चलकर उन्नीसवें से तेईसवें श्लोक में बता ही देते हैं